मातृदर्शन अंतर्यामिनी माँ मां शारदा के जीवन एवं चरित्र के एक भक्त साधक विभिन्न प्रकार से लाभान्वित हो सकता है गुरु के रूप में दिए गए उनके उपदेशों का पालन कर वह अपने आध्यात्मिक जीवन को सुगठित कर सकता है वे एक आदर्श कन्या आदर्श बहन आदर्श पत्नी एवं आदर्श माता थी उनके आदर्श जीवन के अनुरूप नारियां अपने जीवन का गठन कर सकती हैं देश काल पात्र के अनुसार संसार की विषम परिस्थितियों में किस तरह व्यवहार करना चाहिए जिससे हमें एवं समाज को अधिकतम आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभ हो इसका मान्य आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है जो गृहस्थ एवं सन्यासी दोनों के लिए अनुकरणीय है अनेक भक्तों के लिए मां इष्ट देवी एवं आराध्या है वे उनका ध्यान एवं उनके नाम का नित्य जप करते हैं मां की मानवी लीला का चिंतन भक्त को अत्यधिक आनंद प्रदान करता है उनका जन्म स्थान जयराम बाटी दक्षिणेश्वर का नौबत खाना एवं कलकत्ता स्थित मायरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध उद्बोधन भक्त के परम पावन तीर्थ हैं भक्त का चरम लक्ष्य है माँ के चिन्मय रूप का हृदय में दर्शन करना तदनंतर माँ का समग्र रूप में साक्षात्कार करना एवं अंत में माँ के सर्वव्यापी निर्गुण निराकार चिन्मय रूप का साक्षात्कार कर धन्य हो जाना भौतिक लीला समरण के बावजूद भक्त के लिए माँ अभी भी चिन्मय भावमय रूप में अंतर्यामिनी के रूप में विद्यमान है एवं वह उसी रूप का दर्शन करना चाहता है लेकिन वर्तमान युग में माँ शारदा के रूप में आविर्भूत अंतर्यामिनी जगदम्बा का दर्शन करना इतना आसान नहीं है जिस प्रकार अपने जीवित दशा में माँ शारदा घर की चार दीवारी के भीतर अपने अंतरंग भक्त सेवकों द्वारा संरक्षित एवं वस्त्रांचल से आवरित सदा लोक चक्षु से अगोचर रही थी उसी प्रकार आज भी वे स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों द्वारा आवृत भक्त के अंतर्तम प्रदेश में अगम्य अगोचर रूप में विराज रही हैं और जिस प्रकार नाना बाधाओं को पार कर भक्त उनके जीवन काल में उनके निकट उपस्थित हो उनके दर्शन लाभ किया करते थे उसी प्रकार आज भी भक्त को नाना आंतरिक कठिनाइयों का सामना कर हृदय मंदिर में विराजिता माँ के दर्शन लाभ करने होंगे लेकिन पहले यह यात्रा जहां बाह्य हुआ करती थी वहां आज वह आंतरिक है वह बाधाएं भी भौतिक न होकर आध्यात्मिक है इस संदर्भ में मां की भौतिक लीला का महत्व भी वास्तविक न होकर सांकेतिक है दक्षिणेश्वर निवास काल में मां एक लज्जाशील नववधु की तरह सदा नौबत के अपने कमरे में इस तरह रहती थी कि वर्षों के निवास के बाद भी वहाँ का खजांची उन्हें देख नहीं पाया था श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त ही नहीं उनके सन्यासी भक्त भी उनके दर्शन नहीं कर पाते थे हाँ लाटू आगे चलकर स्वामी अद्भुतानंद जैसे पवित्र बालक ने संकोच उनके निकट जा पाते थे परिवर्ती काल में भी जयराम बाटी निवास के समय वरदा अर्थात स्वामी ईशानंद राम मय अर्थात स्वामी गौरीश्वरानंद आदि सरल पवित्र कम उम्र के लड़कों का माँ के पास आबाध आवागमन था इसका तात्पर्य यह है कि वणिक बुद्धि से हम जगन माता के दर्शन नहीं पा सकते अगर हम एक खजांची की तरह सदा यह हिसाब करते रहे कि मैंने इतना जप किया है इसका मुझे इतना फल मिलना चाहिए या मैंने इतनी साधना की है अब मुझे भगवत दर्शन होना चाहिए तो हम कभी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे भगवान वणिक बुद्धि एवं हिसाबी बुद्धि से सदा दूर हैं लेकिन बाल व सरल होने पर वे सुलभ हैं जो सतपुरुष अथवा साधक मां जगदम्बा के ऐश्वर्य से परिचित हैं उन पर माँ की कृपा तो होती है लेकिन यह ऐश्वर्य ज्ञान ही माँ के दर्शनों में उनके लिए बाधा बन जाता है इस बात के सूचक श्री रामकृष्ण के अंतरंग संयासी शिष्य हैं जो मां के स्वरूप से परिचित होते हुए भी उनके दर्शनों से वंचित रहते थे एक बार योगेन अर्थात स्वामी योगानंद ने दक्षिणेश्वर में रात्रि के अंतिम प्रहर में झाऊ तला अर्थात निकटस्थ वृक्षों की झुरमुट की ओर जाते हुए मां को नौबत खाने के निकट ध्यानस्थ देखा था तब हवा से उनका घूंघट हट गया था इसी प्रकार कभी कभी किसी सौभाग्यशाली साधक की मां जगदम्बा का दर्शन अचानक प्राप्त हो सकता है लेकिन उसे बनाए रखने के लिए उसे सहन एवं धारण करने के लिए पर्याप्त साधना एवं पवित्रता की आवश्यकता है भक्त भैरव गिरीश घोष को एक दिन अपने घर की छत से निकटस्थ माँ के घर की छत पर श्री माँ के दर्शन अचानक हो गए थे लेकिन उन्होंने तत्काल यह कहकर अपनी आंखें फेर ली थी कि मेरी दृष्टि अपवित्र है मैं माँ को नहीं देख सकता माँ शारदा के दर्शनों के लिए या तो भक्तों को कलकत्ता स्थित उद्बोधन या मायरबाड़ी नामक उनके निवास स्थान पर जाना पड़ता था अथवा कलकत्ता से जयराम बाटी तक की यात्रा तय करनी पड़ती थी निकट होते हुए भी मां का दर्शन प्राप्त करना कठिन था क्योंकि वहां उनके पास जाने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती थी तथा उनके द्वारपाल स्वामी शारदानंद इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि जाने अनजाने सभी व्यक्ति मां के पास पहुंचकर उन्हें तंग न करें, लेकिन यह कठिनाई जयराम बाटी के ग्रामीण स्वच्छंद एवं अकृत्रिम वातावरण में नहीं थी जहां माँ से मिलना बात करना आदि आसान था आध्यात्मिक भाषा में इसका अर्थ यह होगा कि सामाजिक बंधनों भौतिकवाद एवं भोगवाद में रहते हुए अथवा उस प्रकार की मनोवृत्ति के रहते जिसका प्रतीक कलकत्ता नगर है माँ के दर्शन करना कठिन है लेकिन अक्रिम सरलता माँ को पाने का प्रभावशाली उपाय है जयराम भाटी तक की यात्रा दो मार्गों से की जा सकती है एक मार्ग विष्णुपुर होकर है दूसरा मार्ग तारकेश्वर होकर इनको क्रमशः हम भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं यात्रा का प्रथम चरण रेल द्वारा पूरा किया जाता है यह मानव बाह्य पूजा अनुष्ठानिक उपासना आदि भौतिक उपायों की सहायता से साधना प्रारंभ करने के समान है लेकिन इसके बाद की यात्रा अधिक कठिन है मार्ग कच्चा है तथा बैलगाड़ी अथवा पैदल ही पार करना पड़ता है आजकल रास्ते पक्के हो गए हैं तथा बसों की व्यवस्था है यह आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक कठिन मानसिक एवं आंतरिक साधना सदृश है जिसमें साधक को धीरे धीरे सूक्ष्म बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है तदनंतर मां शारदा के घर पहुंचने पर भी उनके अंतरंग भक्त एवं सेवकों की अनुमति प्राप्त करनी होती है ये भक्त हमारे सद्गुणों के प्रतीक हैं जो जगदम्बा के निकट तक ले जाते हैं लेकिन ये ही बाधा भी उपस्थित कर सकते हैं एक बार एक भक्त मां के दर्शनों के लिए उद्बोधन भवन गए उस समय मां विश्राम कर रही थी तथा स्वामी शारदानंद जी मार्ग रोके बैठे हुए थे भक्त दर्शनों के लिए व्यग्र वह स्वामी शारदानंद जी को एक ओर ढकेल कर चला गया तथा माँ के दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हुआ हमारे सद्गुण भी कभी कभी भगवत दर्शन में बाधा बन सकते हैं अगर साधक में तीव्र व्याकुलता हो तथा वह इन सदगुणों को भी एक ओर हटाकर आगे बढ़ सके अंतरतम प्रदेश में और गहरे बैठ सके तो वह माँ के दर्शन कर सकेगा लेकिन इतना सब होने पर भी एक आवरण माँ का वस्त्रांचल दूर करना और बाकी है जिसे जगदम्बा ने अपने रूप को ढक रखा है अधिकांश भक्त उनके चरणों के ही दर्शन कर चरणों को प्रणाम कर वापस लौट जाया करते थे किंतु कुछ भाग्यशाली भक्त ऐसे भी थे जिनके सामने माँ पूर्वक अपने आँचल को हटा देती थी कुछ भक्त प्रणाम करते समय कातर हो मन ही मन से प्रार्थना करते थे कि वे संतान के सामने अपना आवरण हटा दें करुणा में मां प्रसन्न होकर आंचल हटाकर अपने श्रीमुख का दर्शन प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करती थी इसी प्रकार साधना में भी एक अवस्था ऐसी आती है जब साधक स्थूल एवं सूक्ष्म बाधाओं का अतिक्रमण करता हुआ अपने मूल स्वरूप के अत्यधिक निकट पहुंच जाता है लेकिन मूल अज्ञान का एक झीना आवरण जिसे वेदांत में कारण शरीर कहा जाता है बचा रह जाता है इसे दूर करने का एकमात्र उपाय है प्रार्थना कातर प्रार्थना सुनकर माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर कृपापूर्वक उस अंतिम बाधा को मूल अज्ञान को दूर कर आत्म साक्षात्कार प्रदान करती है मां शारदा के जीवनी से परिचित लोग उनके साथ घटी एक घटना से अवगत होंगे जब मां ने हरीश नामक एक विक्षिप्त मस्तिष्क के युवक को दंड दिया था यह युवक श्री राम कृष्ण के पास आया जाया करता था इससे अप्रसन्न होकर उसकी पत्नी ने विषैले द्रव्यों का सेवन कराकर उसे विक्षिप्त बना दिया इसी अवस्था में वह कामार पुकर गया जहाँ श्री रामकृष्ण के तिरुधान के बाद मां शारदा निवास कर रही थी कृपा परवश हो माँ ने हरीश को आश्रय दिया एक दिन वे बाहर से घर लौट रही थी कि अचानक उन्मत्त हरीश उनका पीछा करने लगा मां कुछ समय तो धान के पुआल के चारों ओर चक्कर काटती हुई दौड़ती रही लेकिन अंत में उन्होंने अपना विकराल स्वरूप प्रकट किया हरीश को गिरा उसके सीने पर घुटना टेक उसे जोर जोर से तमाचे मारे माँ के विकराल बगला रूप को स्वामी विवेकानंद ने पहचाना था लेकिन उसका प्रत्यक्ष दर्शन पाने वाले विरले लोगों में हरीश एक था हरीश का व्यवहार सांकेतिक रूप से माँ के दर्शन लाभ करने के एक सर्वथा भिन्न मार्ग को प्रकट करता है उन्मत्त हो तीव्रता से मां जगदम्बा की ओर धावित होने पर भी उनकी कृपा हो सकती है अगर साधक का भाव शुद्ध हो अगर वह बालवत मां के लिए व्याकुल हो संसार के सभी आकर्षणों खिलौनों को त्याग कर माता को पाने के लिए उनकी ओर दौड़े तो जगन माता अवश्य से अपनी गोद में ले लेगी लेकिन यदि साधक का भाव अपवित्र होगा तो उसे महिषासुर की तरह भयंकर संघार कारणी माँ के द्वारा दंडित होना होगा